नोशो टॉक नहीं सांझ नहीं भोर नंबर वन अजब फकी अजब फकी साहबी भागन सुपे प्रेम लगा जगदीष का कचु और न ची रावणक सो समगिन कछु आसानाही आठ पहरे सिमटे रहे अपने ही माई वर प्रीत उनके नहीं, नहीं वाद विवादा रूठे से जग में रहे सुन अनहदना दार जो बोले सो हरी कथा जो बोले सो हरी कथा नहीं मोने राखे मिथ्या करुआ दुर्वचनों कबू नहीं भाखे जीवदया और सीलता नखे सीख सो धारे पाचो दूत बस करे मन सो नहीं हारे दुख सुख दोनों के परे आनंद दर सावे जहां जाही आस्थल करे माया पवन न जावे हरिजन के लाडिले आ हरिजन हरिके लाडिले कोई लेन भेवा सुखदेव कही चरण दास सू करते की सेवा अजब की साहबी भागन सो पे प्रेम लगा जगदीष का कछुआर ने दे माही प्रेम जो नैनो जल के आय सोई छका रस पगा वाप पर सोधाय पीव बिना तो जीव मार जग में भारी जान या मिले तो जीव मार नहीं तो छूटे प्राण वो विरहीन बवरी भई जानत न को भेद अग्न बरे हेयरा जरे भय कले इर्दे माही प्रेम जो नैनो जल के आय सोई छ हरिल सुप गापग पर सो धार राख ही राख है इस ढेर में क्या रखा है खोखली आंखें जहां बहता रहा आबे हयात कब से गार की मानिंद पड़ी है वीरान कब्र में सांप का बिल झांक रहा हो जैसे राख ही राख है उंगलियां सदियों को लम्हों में बदलने वाली उंगलियां शेर थीं नगमा थी तरुन्म थी कभी उंगलियां जिनमें तेरे लम्स का जादू था कभी अब तो बस सूखी हुई नाक फनी हो जैसे राख ही राख है दिल किथा नाचती गाती हुई परियों का जहां अनगिनत यादों का अरमानों का एक शीस महल तेरी तस्वीर दरीचों पे खड़ी हंसती थी अब तो पिघले हुए लावे के सिवा कुछ भी नहीं राख के जलते हुए ढोर में क्या पाओगे शहर से दूर शमशान कहां जाओगे राख ही राख है यह जिंदगी तो राख है जितने जल्दी पता चल जाए उतने भाग्यशाली हो लेकिन यह जिंदगी राख है इस बात का अनुभव हम होने नहीं देते हम तो राख को ही भाग बना के बैठे हम तो राख की ही पूजा कर रहे हैं हमने तो राख को ही परमात्मा समझा है यह सब तो छिन जाएगा, जो छिन जाए, वह परमात्मा नहीं ऐसी परमात्मा की परिभाषा समझना जो छिन जाए वह परमात्मा नहीं और जो छिन जाए वह संपदा भी नहीं जो न छीने जिसे कोई छीन न सके मौत भी जिसे छीन न सके न तो जिसे कोई दे सके और न जिसे कोई छीन सके उसे पालो तो ही कुछ पाया उस शाश्वत के साथ संबंध जुड़ जाए तो ही राह के ऊपर उठे तो मृत्यु मिटी और जीवन शुरू हुआ जिसे तुम जीवन कहते यह जीवन नहीं यह तो जीवन का धोखा मात्र है यह तो जीवन का आवरण मात्र है वस्त्रों को तुमने आत्मा समझ लिया है और इस भरोसे के कारण इस झूठे भरोसे के कारण आत्मा पास और अनजानी पड़ी है परमात्मा पास है और तुम हाथ भी नहीं फैलाते परमात्मा आने को उत्सुक है लेकिन तुम्हारे हृदय के द्वार बंद हैं राख ही राख है इस ढेर में क्या रखा है इस देह में इस संसार में क्या पाओगे राख के ढेर पर बैठे लोग देखें जो खोजते कि शायद मिल जाए कोई दाना सोने का चांदी का शायद उन्हें मिल भी जाए क्योंकि सोना और चांदी भी राख ही है राख के ढेर में मिल भी सकते हैं लेकिन जिसने देह में परमात्मा को खोजा नहीं मिलेगा और जिसने बाहर अंतरात्मा को खोजा उसकी हार सुनिश्चित राख ही राख है इस ढेर में क्या रखा है खोखली आंखें जहां बहता रहा आबे हयात जहां कभी जीवन का जल बहता था सुंदर आंसू बहते थे वे आंखें एक दिन खोखली पड़ी रह जाएंगी उनमें जल की एक बूंद भी ना बचेगी वे आंखें सूख जाएंगी और मरुस्थल हो जाएंगी उनमें फिर फूल ना खिलेंगे और हंसी ना लगेगी और उनमें फिर गीतों का जन्म ना होगा खोखली आंखें जहां बहता रहा आबे हयात कब से गार की मानिंद पड़ी है वीरान कब्र में सांप का बिल झांक रहा हो जैसे ऐसी खोखली रह जाएंगी आंखें अंधेरे काले छिद्रों की भांति भीतर से पक्षी उड़ा कि यह दे लाश है दुर्गंध के सिवाय और कुछ भी बचता नहीं भीतर की सुगंध उड़ी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 सदियों को लम्हों में बदलने वाली वे उंगलियां जो बड़ी जीवंत थी जो सदियों को क्षणों में बदल देती थी वे उंगलियां जो बड़ी बोलती थी वाचाल थी वे उंगलियां जो कहती थी बड़ी बलशाली थी उंगलियां सदियों को लम्हों में बदलने वाली उंगलियां शेर थी नगमा थी तरनुम थी कमी बड़ी उनमें लय थी बड़े गीत थे बड़े रहस्य थे उंगलियां शेर थी नगमा थी तरम थी कभी उंगलियां जिनमें तेरे लम्ब का जादू था कभी और जिनमें जादू था स्पर्श का जिनके छूते ही प्राणों के नए संचार हो जाते थे अब तो बस सूखी हुई नागफनी हो जैसे राख ही राख एक दिन सूखी हुई टहनियां नागफनी की ऐसी तुम्हारी उंगलियां हो जाएंगी ऐसी सब उंगलियां हो जाती ऐसे ही सब कंठ शब्दों से शून्य हो जाते गीतों से रिक्त हो जाते ऐसे ही जहां तुमने जीवन समझा था वहां जीवन के पदचिन्ह भी खोजे ना मिलेंगे राख ही राख है दिल की था नाचती गाती हुई परियों का जहां कितने अरमान कितनी आशाएं और कितने सपने सपने दिल में संजोए थे दिल की थां नाचती गाती हुई परियों का जहां अनगिनत यादों का अरमानों का एक सीस महल तेरी तस्वीर दरीचों पर खड़ी हंसती थी और तुमने जिन्हें चाहा था जिन सपनों को पूरा करना चाहा था जिन सपनों के लिए तुमने ये महल बनाए थे ये ने बिछाई थी तुम उड़े तुम जगे कि पाओगे कि सब सपने थे शीश महल अनगिनत यादों अरमानों के गाती हुई परियों का जहां सब तुम्हारे ख्याल थे कहीं कुछ भी ना हुआ था न कोई परी थी न कोई शीश महल थे कहीं कुछ भी ना हिला था सब सपने थे कोरे सपने थे तेरी तस्वीर दरीचों पर खड़ी हंसती थी अब तो पिघले हुए लावे के सिवा कुछ भी नहीं राख के जलते हुए ढेर में क्या पाओगे शहर से दूर शमशान कहां जाओगे राख ही राख है जिसे ऐसा दिखा उसके जीवन में परमात्मा की खोज शुरू होती यह व्यर्थ है तो फिर सार्थकता कहां है प्रश्न निर्मित होता है जिज्ञासा जगती और फिर जिज्ञासा सिर्फ जिज्ञासा नहीं रह जाती जीवन मरण का सवाल है पल पल हाथ से खोया जाता अवसर तो यह कोई दार्शनिक जिज्ञासा नहीं है कि परमात्मा क्या है तब तो सारा दांव इसी पर है जान नहीं होगा जानने में सब गंवाना हो तो सब गंवाना ही होगा लेकिन जानने से नहीं रुका जा सकता उसे जानना ही होगा जो सदा है ताकि हम भी सदा के साथ हो जाएं, उसे पहचानना ही होगा जो शाश्वत है ताकि हमारी ये क्षण भंगुर लहर सी जिंदगी और ना तड़फे और ना परेशान हो चरणदास 19 वर्ष के थे तब ये तड़फ उठी बड़ी नई उम्र में तलफ उठी मेरे पास लोग आते हैं वो पूछते हैं कि आप युवकों को भी सन्यास दे देते सन्यास तो वृद्धों के लिए है शास्त्र तो कहते हैं पचहत्तर साल के बाद तो शास्त्र बेईमानों ने लिखे होंगे तो शास्त्र उनमें लिखे होंगे जो सन्यास के खिलाफ तो शास्त्र उन लिखे होंगे जो संसार के पक्ष तो में क्योंकि सौ में निन्यानवे मौके पर तो पचहत्तर साल के बाद तुम बचोगे ही नहीं सन्यास कभी होगा ही नहीं मौत ही होगी और इस दुनिया में जहां जवान को भी मौत आ जाती हो वहां सन्यास को पचहत्तर साल तक कैसे टाला जा सकता है इस दुनिया में जहां बच्चे भी मर जाते हो इस दुनिया में जहां जन्म के बाद बस एक ही बात निश्चित है मृत्यु वहां सन्यास को एक क्षण भी कैसे टाला जा सकता है इस दुनिया में जो मौत से घिरी है जिस दिन तुम्हें मौत दिख जाएगी जिस दिन इससे पहचान हो जाएगी जिस दिन तुम देख लोगे सब राख ही राख है उसी दिन सन्यास घटेगा फिर क्षण भर भी रोकना संभव नहीं फिर स्थगित नहीं किया जा सकता 19 वर्ष की उम्र में चरण चले गए जंगलों में रोते चीखते पुकारते सब कुछ दांव पर लगाती है और एक अपूर्व घटना घटती जब तुम परमात्मा को खोजने निकलते हो तब गुरु मिलता है। निकलते तुम परमात्मा को खोजने मिलता गुरु क्योंकि परमात्मा से सीधा साक्षात नहीं हो सकता तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच भूमिका का बड़ा अंतर है कहां तुम कहां परमात्मा कहा तुम बाहर बाहर कहां परमात्मा भीतर भीतर इन दोनों के बीच कोई सेतु नहीं कोई संबंध नहीं जो भी परमात्मा को खोजने गया है उसे गुरु मिला है वो परमात्मा तुम्हारे प्रति सदै हुआ तुम्हारे भाग्य खुले इसकी खबर है इसकी सूचना है मांगो परमात्मा को मिलता गुरु है और गुरु मिल जाए तो समझो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई पहुंची अब तुम अकेले नहीं हो से फैला दोनों किनारे जोड़े तुम इस किनारे हो परमात्मा उस किनारे है गुरु सेतु है जो दोनों किनारों को जोड़ देता है गुरु कुछ तुम जैसा कुछ परमात्मा जैसा एक हाथ तुम्हारे हाथ में एक हाथ परमात्मा के हाथ में अब इस सहारे तुम जा सकोगे अब यह झूलता सा पुल है यह जो लक्ष्मण झूला है इससे तुम जा सकोगे दूसरा किनारा तो शायद अभी दिखाई भी नहीं पड़ता दूसरा किनारा बहुत दूर है और दूसरे किनारे को देखने वाली आंखें भी अभी तुम्हारी जन्मी नहीं तुम्हारी आंखें बहुत धुंधली हैं इस संसार की धूल से यह जो राख ही राख है यह राख सब तरफ उड़ रही इसने तुम्हारी आंखों को भी धूमिल किया तुम्हारा दर्पण भी राख से दब गया और जन्म जन्मों से राख पड़ रही तुम भूल ही गए कि तुम्हारे भीतर कहीं दर्पण भी है ऐसी अवस्था में तुम पुकारोगे परमात्मा को मिलेगा गुरु ये थोड़ा समझना वास्तविक खोजी परमात्मा को खोजने जाता है और गुरु के चरण मिलते अगर गुरु के चरण मिल जाएं, तो समझ लेना तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई तुम्हारी खबर पहुंच गई उस किनारे से जुड़ा हुआ कोई मिल गया चरणदास के गुरु थे एक अपूर्व सन्यासी, सुखदेवदास बड़ी मीठी कथा है चरणदास को जब सुखदेवदास मिले तो चरणदास ने कहीं भी नहीं कहा है अपने वचनों में कि ये कोई और थे उन्होंने तो ये कहा है कि व्यास के बेटे सुखदेव मुनि थे इस पर बड़ी अर्चन है क्योंकि चरणदास और व्यास के बीच हजारों साल का फासला है पंडित इस राजी नहीं शास्त्रज्ञ इस राजी नहीं खोजबीन करने वाले राख के ढेर में ही तलाश करने वाले इस राजी ने वियोगी हरि ने लिखा है खोज के आधार पर यह पाया जाता है कि अपने गुरु को व्यासपुत्र सुखदेव मुनि कहना तो केवल श्रद्धा भावना की बात है असल में इनके गुरु सुखदेव दास नाम के एक महात्मा थे जो मुजफ्फरनगर के पास सुकरताल गांव में रहते थे वेोगी हरि का यह कहना कि अपने गुरु को व्यासपुत्र सुखदेव मुनि कहना तो केवल श्रद्धा भावना की बात है केवल श्रद्धा भावना की जैसे श्रद्धा भावना का कोई मूल्य नहीं जैसे तुम्हारे मुर्दा तथ्य श्रद्धा भावना से ज्यादा मूल्यवान है जैसे सुकरताल गांव और मुजफ्फरनगर बड़ी मूल्यवान बातें, खोज के आधार पर पंडित इसी तरह की खोज में लगे रहते पंडित सार को तो पकड़ ही नहीं पाता असार की खोज करता रहता श्रद्धा भावना को केवल कहना केवल श्रद्धा भावना की बात अच्छे शब्दों में कहना कि यह सब तो बातचीत है यह सच्चाई नहीं संतों को समझने का यह रास्ता नहीं ये ढंग नहीं संत इतिहास के हिस्से कम इतिहास के किनारे किनारे जो शाश्वत की धारा है उसके हिस्से ज्यादा हैं। अगर चरणदास ने कहा है कि मेरे गुरु व्यासपुत्र सुखदेव थे तो इसे केवल श्रद्धा भावना की बात कहके मत टाल देना सच तो यह है कि जब भी तुम्हें गुरु मिलेगा, तभी परम गुरु मिलेगा। गुरु मिला कि परम गुरु ही मिलता है न मिले तो बात अलग गुरु जब मिलता है तो वो परम गुरु की प्रतिमा है व्यासपुत्र सुखदेव तो सिर्फ प्रतिमा है परम गुरु की जब भी किसी ने गुरु को पा लिया तो उसने अपने गुरु में सारे गुरुओं को पा लिया एक गुरु में जैसे सारे गुरुओं का सिलसिला श्रृंखला उपलब्ध हो गई यह केवल श्रद्धा भावना की बात नहीं यह जीवन को देखने का एक और ही ढंग है श्रद्धा तो इसमें है लेकिन श्रद्धा कल्पना की पर्यायवाची नहीं भावना तो इसमें है लेकिन भावना का मतलब बेपर की बातें नहीं होता यह जीवन को देखने का और ढंग है जैसे कोई गुलाब के फूल को देखे और गुलाब के फूल के सौंदर्य से अभूत हो जाए और नाच उठे और तुम वैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति उसके पास जाकर कहो कि यह क्या कर रहे हो कहां है सौंदर्य हां फूल है सच और फूल में पदार्थ भी है सच और ले चलते हैं इसे विज्ञान की प्रयोगशाला में और जांच परख कर लेंगे खंड खंड फूल को तोड़के देख लेंगे और तुम भी पाओगे और सब पाया जाता है सौंदर्य नहीं पाया जाता सौंदर्य तो केवल श्रद्धा भावना की बात है बात सच है तथ्य के जगत में यही सच है सौंदर्य तो श्रद्धा भावना की बात है लेकिन सौंदर्य के बिना फूल का अर्थ ही खो जाता है तब उसमें कुछ रासायनिक द्रव्य मिलेंगे जल मिलेगा मिट्टी मिलेगी रंग मिलेंगे सब मिल जाएगा लेकिन जो मिलने योग्य था वो तो खो ही गया ये ऐसे ही है जैसे एक जीवित बच्चे को कोई काट ले खंड खंड और खोजने चले कि क्या था इसके भीतर जो इसे चलाता था जो इसे जिलाए था कौन था जो श्वास लेता था हड्डी मांस मज्जा मिलेगी सब कुछ मिलेगा लेकिन जो चलाता था वह नहीं मिलेगा उसे पाने का यह ढंग नहीं वह अदृश्य तुम्हारी दृश्य की अति से पकड़ में खो जाएगा चरणदास जब कहते हैं कि मेरे गुरु व्यासपुत्र सुखदेव थे तो स्वभावतः पंडित हैरान होता है क्योंकि इन दोनों के बीच समय का बड़ा फासला हजारों साल का फासला है सुखदेव मिल कहां जाएंगे चरणदास को मुजफ्फरपुर के पास सुकरताल गांव के निकट के जंगल में मिल कहां जाएंगे सुखदेवदास तो पंडित तथ्य को खोजता है लेकिन जब चरणदास को गुरु मिले होंगे तो चरणदास के लिए गुरु का जो औपचारिक रूप है वो व्यर्थ हो गया देह अलग होगी रूप रंग अलग होगा समय काल अलग होगा लेकिन वो जो अंतर्निहित तत्व है वह एक है सभी गुरुओं में एक ही परम गुरु बोला है इसलिए भारत की यह बात कई लोगों को समझ में नहीं आती यहां कई किताबें हैं जो सभी व्यासदेव ने रची दो किताबों के बीच हजारों साल का फासला हो सकता है दोनों व्यासदेव ने रची एक ही आदमी रचता रहा इतनी किताबें तो वैज्ञानिक बुद्धि कहती कि नहीं या तो बहुत व्यासदेव नाम के आदमी हुए और या फिर लोगों ने व्यासदेव के नाम से किताबें रच दी ये वस्तुता व्यासदेव की रची नहीं हो सकती लेकिन उन्हें पता नहीं जो भी सत्य को उपलब्ध होता है उसी को हम व्यासदेव कहते हैं इसलिए तो जो भी कोई सत्य की प्रतिष्ठा से बोलता है उसकी पीठ को व्यास पीठ कहते हैं। वहां बैठते ही उस पीठ पर बैठते ही उस प्रतिष्ठा पर बैठते ही उसका जो नामधाम था खो गया उसकी जो औपचारिक पता ठिकाना था खो गया समय की धारा में उसके जो चिन्ह थे वो खो गए वो शाश्वत से जुड़ गया उस शाश्वत गुरु का नाम चरणदास को उन अपने गुरु की आंखों में शाश्वत गुरु के दर्शन हुए इतनी ही बात कही है यह श्रद्धा भावना की बात नहीं ये सत्य ही है लेकिन यह सत्य किसी दूसरे तल का है यह सत्य वस्तुओं के तल का नहीं ये है यह सत्य अनुभूतियों के तल का है चरणदास को गुरु मिले उसके पहले चरणदास का नाम रणजीत सिंह था गुरु ने नाम बदल दिया दीक्षा दे दी संन्यास में प्रवेश दिलवा दिया नाम की बदलाहट बड़ी महत्वपूर्ण है रणजीत सिंह आक्रमक हिंसात्मक महत्वाकांक्षा से भरा हुआ नाम था नाम दिया चरणदास एकदम उल्टा कर दिया कहां रणजीत सिंह और कहां चरणदास सारी जीवन दिशा बदल दी रणजीत सिंह में है आक्रमण विजय की आकांक्षा हिंसक महत्वाकांक्षा इसी हिंसक महत्वाकांक्षा के कारण तो सिंह रणजीत युद्ध को जीतने चला हुआ व्यक्ति विजय की यात्रा एकदम बदल दिया प्रत्याहार किया महावीर जिसको कहते हैं प्रतिक्रमण किया जो बाहर जाती थी ऊर्जा भीतर लौटा थी कहां जाएगा बाहर जीत बाहर नहीं जीत भीतर है और भीतर की जीत का अपूर्व नियम है कि जो हारने को राजी हो वही जीतता है जो जीतने चला वो हार जाता है यहां जो संकल्प करेगा वो मिटेगा और यहां जो समर्पण करता है सभी कुछ उसे उपलब्ध हो जाता है। चरणदास यानी समर्पण रणजीत सिंह यानी संकल्प रणजीत सिंह यानी दूसरों पर विजय की घोषणा करनी और चरणदास यानी अब किसी पर विजय की घोषणा नहीं करनी झुक गए प्रभु के चरणों में झुक गए और जो झुका है उसने पाया है कि सभी चरण उसके तो सभी चरणों में झुक गए सन्यास के क्षण में राम नाम का रूपांतरण सिर्फ नाम का रूपांतरण नहीं गुरु इंगित देता इशारा देता आगे की यात्रा की सारी कथा कह देता इस छोटे से फर्क से सारा फर्क हो गया इसमें सारा शास्त्र आ गया सारी साधना सारा जीवन अनुशासन सारी जीवन की शैली बदल थी। चरणदास के पहले मैं उनकी दो शिष्याओं पर बोला सहजो और दया तुम थोड़े चौंकोगे शिष्यों पर पहले बोला फिर गुरु पर बोलता हूं लेकिन चौंकने की बात नहीं कारण पीछे है। कहते हैं वृक्ष फल से जाना जाता है सहज और दया दो फल लगे चरणदास पर उनका रस तुमने पिया चखा उनके रस के बाद ही अब तुम इस वृक्ष मूल में उतर सकोगे उस पहचान के बाद ही चरणदास में जाना आसान होगा सहजों ने अपने गुरु के संबंध में यह गीत गाया है सखीरी आज धन धरती धन देशा धन देहरा मेवात मझारे हरिया जन भेसा कि आज का दिन धन्य है कि आज धरती धन्य है कि आज देश धन्य है सखीरी आज धन धरती धन देशा धन देहरा मेवात मझारे हरि आए जन भेसा मेवात के देहरा नाम के छोटे से गांव में हरी आए जन चरणदास में हरि का अवतरण हुआ है धन भादों धन तीज सुधी है धन दिन मंगल कारी धन ढूसर कुल बालक जन्मियो फुलित भय नरनारी धन धन माई कुंजी रानी धन मुरलीधर ताता अगले दत्तव अब फल पाए जिनके सुतभय ज्ञाता कि जिनके घर में एक जानने वाला पैदा हो गया है उस घर में पहले भी जितने पैदा हुए थे वे भी सब धन्य हो गए एक फल भी अमृत का लग गया तो उस फल के पीछे का पूरा सिलसिला धन्य हो गया पूर्णाहूति आ गई परम शिखर आ गया अगले दत्तव अब फल पाए सदियों सदियों से यह कुल चेष्टा में रत रहा होगा कितनों ने आकांक्षाएं बांधियों की कितनों ने पाना चाहा होगा कितने असफल बिना पाए विदा हो गए होंगे लेकिन उन सब ने जो बीज बोए थे प्रभु पाने की आकांक्षा के वो इस चरणदास में पूरे हुए जिनके सुतभयो ज्ञाता जिनके घर एक जानने वाला बेटा जन्म गया सखीरी आज धन धरती धन देसाह धन देहरा मेवात मझारे हरि आये जनभैसा सहज और दया का रस तुमने खूब लिया वह रस चरणदास की प्रसादी थी वह रस चरणदास के संपर्क में ही उन्हें लगा वह रंग वह ढंग चरणदास की सौबत का फल था सत्संग उन्हें छू गया और ऐसा दो के साथ ही नहीं हुआ चरणदास के पास सैकड़ों लोग परम अवस्था को उपलब्ध हुए चरणदास के चरणों में हजारों लोगों ने प्रभु का स्पर्श पाया प्रभु का स्वाद पाया जंगल में भटकते थे गुरु का तो कोई ख्याल भी न था आस तो प्रभु की थी प्यास तो प्रभु की थी गुरु का तो कोई ख्याल भी न था गुरु की तो कोई खोज भी न चल रही थी अक्सर ऐसा ही होता है गुरु को खोजने कौन निकलता है लोग तो प्रभु को ही खोजने निकलते हैं। गुरु मिलता है यह दूसरी बात है खोज गुरु की कोई नहीं करता गुरु की खोज तुम करोगे भी कैसे खोज तो आत्यंतिक की है अंतिम की है खोज तो परमात्मा की है लेकिन उसी खोज में धक्के खाते खाते रोते रोते चीखते चिल्लाते प्रार्थना पूजा करते ध्यान प्रेम में रमते एक दिन गुरु से मिलना हो जाता है, जाना तो उस पार है अनेक अनेक तरह से तुम उस पार जाने की चेष्टा करते हो तब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आता है कि उस पार ऐसे ना जा सकोगे माझी की जरूरत पड़ेगी नाव की जरूरत पड़ेगी मगर जिसने बहुत खोज की उस पार जाने की उसे माझी मिल जाता है यह जगत तुम्हारी हर खोज में सहयोगी है इस सत्य को तुम खूब हृदय में संभाल के रख लेना तुम गलत खोजते हो तो भी यह जगत सही होगी तुम पाप करने जाते हो तो भी यह अस्तित्व तुम्हारा साथ देता है इस अस्तित्व की अनुकंपा तुम पर अपार है और बेसर थे तुम बुरा भी करने जाते हो तो अस्तित्व रोक नहीं लेता तुम बुरा भी करने जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि सांस चलनी बंद हो जाए कि परमात्मा तुम्हारे जीवन को छीन ले कि पैर ना उठे कि लकवा लग जाए कि तुम गिर पड़ो नहीं तुम बुरा करने जाते हो तो भी परमात्मा तुम्हारे भीतर श्वास लेता ही रहता तुमसे कहे जाता है भीतर भीतर बड़े मंदिम स्वर हैं उसके फुस फुस आए जाता है कि रुको मत करो लेकिन तुम्हारे जीवन को नहीं छीन लेता तुम्हारी स्वतंत्रता को नहीं छीन लेता तुम्हें साथ देता है बुरे में भी साथ देता है तो फिर उसकी तो बात ही क्या कहनी जब तुम परमात्मा को ही खोजने निकलते हो तब सब तरफ से तुम्हारे लिए सहयोग मिलता है ऐसी दशा रही होगी चरणदास की तुम परेशान ना हो बावे कर्म वाह ना करो और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा इसी कुचे में जहां चांद उगा करते सबे तारीख गुजारूंगा चला जाऊंगा रास्ता भूल गया या वही मंजिल है मेरी कोई लाया है कि खुद आया हूं मालूम नहीं कहते हैं हुस्न की नज़ने भी हंसी होती हैं मैं भी कुछ लाया हूं क्या लाया हूं मालूम नहीं यूं तो जो कुछ था मेरे पास में सब बेच आया कहीं इनाम मिला और कहीं कीमत भी नहीं कुछ तुम्हारे लिए आंखों में छुपा रखा है देख लो और ना देखो तो शिकायत भी नहीं तुम परेशान ना हो बाबे कर्म वाह न करो प्रार्थी कहता है कि अगर तुम्हें कष्ट होता हो दरवाजे खोलने में तो मत खोलो मैं थोड़ी देर पुकारूंगा और चला जाऊंगा तुम तो मेरी बहुत फिक्र ना करो मैं पुकारता हूं मेरे कारण तुम परेशान ना हो बावे कर्म वाना करो तुम्हारे कृपा के द्वार के खोलने में अगर तुम्हें झंझट होती हो तुम्हें मेरे तरफ बरसने में अगर कोई अड़चन आती हो तो तुम परेशान ना हो बावे कर्म वाना करो और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा इसी कूचे में जहां चांद उगा करते हैं सभ्य तारीख गुजारूंगा चला जाऊंगा माना कि तरह कूचे में चांद उगा करते मैं अंधेरी रात में ही रह लूंगा और चला जाऊंगा लेकिन तू तकलीफ ना करना ये सहज हो सके तो ठीक तेरा दर्शन सहज हो सके तो ठीक तुम परेशान ना हो बावे कर्म वाह करो और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा इसी कूचे में जहां चांद उगा करते सबे तारीख गुजारूंगा चला जाऊंगा माना ये तेरी गली में चांद उगते रोशनी झरती पर मेरा भाग्य मैं अंधेरी रात नहीं गुजार लूंगा मगर मैं पुकारता हूं इस कारण तू कष्ट में मत पड़ना रास्ता भूल गया या वही मंजिल है मेरी मुझे ये भी पक्का पता नहीं है कि मैं रास्ता भूल के तुझे पुकारने लगाऊ लोगों ने सदा ऐसा ही समझा है कि सन्यास की तरफ जाते हुए लोग परमात्मा को खोजते हुए लोग रास्ता भूल गए क्योंकि लोगों को भरोसा है कि वो ठीक रास्ते पर हैं क्योंकि भीड़ उनके साथ है सन्यासी अकेला पड़ जाता है सत्य का खोजी अकेला पड़ जाता है सारी दुनिया तो धन खोज रही पद खोज रही सत्य को कौन खोजना चाहता है लोग तो सत्य बेचने को तैयार हैं चांदी के ठीकरे मिलें तो सत्य बेचने को तैयार है जिंदगी लुटाने को तैयार है पद मिले प्रतिष्ठा मिले रास्ता भूल गया या वही मंजिल है मेरी कोई लाया है कि खुद आया हूं मालूम नहीं यह भी कुछ पक्का नहीं कि कैसे इस जंगल में चला आया कैसे तुझे खोजता हूं क्यों तुझे पुकारता हूं और तू मेरी मंजिल है या कि मैं रास्ता भटक गया रास्ता भूल गया या वही मंजिल है मेरी कोई लाया है कि खुद आया हूं मालूम नहीं कहते हैं हुस्न की नजरें भी हंसी होती हैं मैं भी कुछ लाया हूं क्या लाया हूं मालूम नहीं कुछ भेंट करनी है तुझे और तेरे परम सौंदर्य की आंखों में मेरी भेंट का क्या मूल्य है? कहते हैं हुस्न की नजरें भी हंसी होतीं तेरी आंखें भी परम सुंदर होंगी तू परम सौंदर्य है मेरी भेंट तेरी नजरों में किसी काम की उतरेगी ना उतरेगी फिर इसकी भी क्या फिक्र कहते हैं हुस्न की नजरें भी हंसी होती हैं मैं भी कुछ लाया हूं क्या लाया हूं मालूम नहीं कुछ चढ़ाना चाहता हूं कुछ अर्पित करना चाहता हूं लेकिन क्या यह मुझे भी पता नहीं भक्त अज्ञान में रोता है भक्त का अज्ञान उसकी निर्दोषता है यूं तो जो कुछ था मेरे पास में सब बेच आया वो जिंदगी में सब लुट गया वो जो राख ही राख में काफी दिन बिताए सब राख हो गया यूं तो जो कुछ था मेरे पास में सब बेच आया जिंदगी में जो था सब लुटा दिया व्यर्थ कूड़ा करकट में लुटा दिया कहीं इनाम मिला और कहीं कीमत भी नहीं कुछ तुम्हारे लिए आंखों में छुपा रखा है भक्त कहता और तो कुछ नहीं बचा है सिर्फ आंखों में तुम्हें देख लेने की एक आशा बची और तो सब जो मेरे पास था सब बेच आया कहीं इनाम मिला और कहीं कीमत भी नहीं कुछ तुम्हारे लिए आंखों में छुपा रखा है दर्शन की आशा प्री दर्शन की आशा बस उतना ही है मेरे पास उसको संपदा भी क्या कहो उसको भेंट भी क्या कहो एक अपूर्व पिपासा है एक गहन प्यास है कुछ तुम्हारे लिए आंखों में छुपा रखा है देख लो और न देखो तो शिकायत भी नहीं भक्त कहता देख लो तो तुम्हारी अनुकंपा और न देखो तो शिकायत भी क्या ऐसा कुछ विशेष ले भी कहां आया हूं कि शिकायत करूं सब गवा के आया हूं भक्त जब भगवान की तरफ खुलना शुरू होता है तो बड़ी दीनता असीम दीनता की प्रतीति होती जीसस ने कहा धन्य भागी हैं वे जो हैं, क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का होगा परमात्मा की तरफ जाने वाला आदमी अगर यह ख्याल करे कि मैं कुछ लेके आया हूं कुछ मूल्यवान तो परमात्मा की तरफ जा ही ना सकेगा वहां तो हार कर जाना होता है मिट कर जाना होता है खो कर जाना होता है वहां तो भिकारी की झोली लेकर जाना होता है वहां तो यही कहते जाना होता है मेरे पास कुछ है भी नहीं कि तुझे चढ़ा दू मगर फिर भी तेरे दर्शन की आशा है अखियां हरि दर्शन की प्यासी देख लो और ना देखो तो शिकायत भी नहीं बस इसी घड़ी में मिलन होता है और मिलन गुरु से होता है मिलन परमात्मा से सीधा नहीं हो सकता परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं आता परोक्ष आता है परमात्मा सीधे सीधे नहीं आता छुपे छुपे आता है परमात्मा शोरगुल और बैंड बाजे बजाते नहीं आता परमात्मा ऐसा गुपचुप आता है ऐसा सन्नाटे की तरह आता है कि अगर तुम शांत और चुप न हुए तो चूक जाओगे और परमात्मा किसी के वेश में आता है अगर प्यास सच्ची न हुई तो तुम पहचान न पाओगे इस प्रार्थना से भरे हुए क्षण में गुरु से मिलन हुआ लेकिन चरणदास पहचान गए इसलिए अपने गुरु को सुखदेव मुनि कहा है सुखदेव मुनि निर्दोष निर्विकार निर्विचार भावदशा के साकार प्रतिमा है और जब भी कोई अपने गुरु की आंखों में आंख डाल के देखेगा तो उसी एक को पाएगा गुरु एक ही है बहुत गुरुओं में प्रकट होता है यह बात दूसरी है सूत्र अजब फकीरी साहेबी भागनसु पही प्रेम लगा जगदीश का कछु और ना कुछ और न चाहिए राव रंग समिने कुछ आशा नाही आठ पहर सिमठे रहे अपने ही माही एक एक शब्द मूल्यवान है अजब फकीरी साहेबी भागन सू है बड़े भाग से मिलती है ये अजब फकीरी अजब क्यों क्योंकि इधर आदमी फकीर होने लगता उधर साहब होने लगता अजब फकीरी इधर दरिद्र होने लगता उधर समृद्धि बरसने लगती अजब फकीरी सब खोने लगता है और सब पाने लगता है हारता है और विजय आती अजब फकीरी अजब फकीरी साहेबी भागन सू फकीर ही सम्राट हो पाता है कुछ बचता नहीं हाथ हृदय खाली हो जाता है लेकिन उसी शून्य में तो परमात्मा उतरता है, संसार हटा जगह खाली हुई स्थान बना उसी स्थान में परमात्मा अवतरित होता है अहंकार सिंहासन से उतरा उसी सिंहासन पर तो परमात्मा विराजमान होता है रणजीत सिंह भरे रहे होंगे चरणदास खाली हुए रणजीत सिंह संसार की आकांक्षाओं वासनाओं की भीड़ से घिरे होंगे चरणदास झुके अब कोई यात्रा न रही अहंकार की अजब फकीरी साहेबी भागन सू है धन्य भागी हैं वे जिस अपूर्व दशा को पा लेते बाहर से दिखते फकीर और भीतर से सहनशाय हो जाते बाहर कुछ भी नहीं और भीतर सब कुछ इससे उल्टी दशा भी दुनिया में है बाहर सब कुछ और भीतर कुछ भी नहीं तो सम्राट हो सकता है कोई और भीतर भिखारी हो और भीतर सम्राट हो सकता है कोई बाहर भिखारी हो इसलिए बाहर से मत तौलना, बाहर से मत जांचना और ऐसा भी नहीं है कि भीतर से सम्राट होने के लिए बाहर से भिखारी होना जरूरी हो और ऐसा भी नहीं है कि भीतर से भिखारी रहने के लिए बाहर भी भिखारी होना जरूरी हो जिंदगी का गणित बड़ा अतर्क है क्योंकि हमने ऐसे लोग भी देखे जनक और कृष्ण जो बाहर से भी सम्राट और भीतर से भी सम्राट और तुम्हें रास्तों पर चलते हुए भिखारी भी मिल जाएंगे जो बाहर से भी भिखारी और भीतर से भी भिखारी लेकिन ये दो अति छोर है अतियां अधिकतर तो ऐसा होता है कि बाहर से सब कुछ भीतर से कुछ नहीं इस रूपांतरण का नाम सन्यास है बाहर की फिक्र न रही चिंता न रही बाहर पर पकड़ गई बाहर से मुट्ठी खुली तो भीतर की संपदा की वर्षा शुरू हो जाती वर्षा तो होती ही थी तुम बाहर आंखें लगाए थे सो भीतर देखने से चूके चले जाते अब बाहर से आंख बंद हो गई तो भीतर का अपूर्व बरसता हुआ अमृत तुम्हें दिखाई पड़ने लगा अजब फकीरी साहेबी भागन सू पाई चरणदास कहते हैं अजब की बात हो गई गजब की बात हो गई सब खो के सब पा लिया सब गवा के सब पा लिया जीसस ने कहा है जो गमाएगा वही पाएगा और जो बचाएगा वो गमा देगा अजब फकीरी साहेबी भागन सु लेकिन तुम तो जब धन मिलता तो कहते भाग्यशाली पद मिलता तो कहते भाग्यशाली मेरे पास लोग आ जाते वो कहते हैं कि आपकी कृपा से सब है मकान है पत्नी है बच्चा है धन दौलत है सब सुख से चल रहा है आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है यह भी कोई कृपा हुई यह जो सब ठीक चल रहा है यहां राख और राख के सिवाय कुछ भी नहीं यह राख का ढेर है और तुम मेरे पास आके कह रहे हो कि आपकी कृपा से राख का ढेर बड़ा होता जा रहा यह भाग्य नहीं है तुम अभाग्य हो अभाग्य हो क्योंकि इस व्यर्थ की मिट्टी के ढेर को तुम समझ रहे हो संपदा भाग्य तो उस दिन होगा जिस दिन तुम समझोगे अजब फकीरी साहेबी भागन है जिस दिन तुम आके कहोगे कि भाग्यशाली बाहर से नजर मुड़ी कि बाहर पे पकड़ना रही कि बाहर व्यर्थ हुआ क्या भीतर चलता हूं ना पत्नी पत्नी है ना बेटा बेटा है ना धन धन है ना दुनिया दुनिया है अब तो बस एक की तलाश करता हूं अनेक की तलाश में बहुत भटक लिया जिस दिन तुम आके कहोगे अनेक की तलाश में बहुत बहुत भटक लिया अब एक की तलाश में चलता हूं उस दिन भाग गए प्रेम लगा जगदीश का कुछ और न चाहिए चरणदास कहते हैं अब कुछ भी नहीं चाहिए लग गया प्रेम परमात्मा का रंग गए उसके रंग में सब मिल गया उस मिलन में सब मिलन है प्रेम लगा जगदीश का कुछ और न चाहिए राव रंक सुगिने कुछ आशा ना ही अब जब कोई वासना न रही पाने की कोई इच्छा न रही तो स्वभावतः गरीब और अमीर बराबर हो गए राव रंग सुम गिने ये बात समझना तुम्हारे जीवन में जो मूल्य भेद हैं वो तुम्हारी वासना की सूचना है एक गरीब आदमी रास्ते पे मिलता है तो तुम उसे बिना देखे गुजर जाते आदमी जैसा आदमी है लेकिन गरीब है तुम ऐसे गुजर जाते जैसे कोई रास्ते पर मिला ही नहीं वो जयराम जी भी करे तो तुम्हारे भीतर से उत्तर नहीं आता तुम देखा अनदेखा करते थे फिर एक धनी आदमी मिलता है तब तुम्हें दूर से दिखाई पड़ने लगता तब तुम झुक झुक के नमस्कार करने लगते तब अगर तुम्हें उत्तर मिल जाता धनी आदमी से तुम अपने को धन्य भागी समझते हो दोनों आदमी जैसे आदमी हैं लेकिन गरीब को तुमने उपेक्षा की क्यों अमीर को नमस्कार किया क्यों कल ये अमीर अगर गरीब हो जाएगा फिर तुम नमस्कार करोगे फिर नहीं करोगे कल ये गरीब अगर अमीर हो जाएगा तो तुम झुकझुक नमस्कार करोगे क्यों क्या खबर आती इससे इससे खबर आती कि तुम अमीर होना चाहते हो और गरीब नहीं होना चाहते ये जो तुम्हारा मूल्य भेद है यह तुम्हारी चित्त दशा तुम्हारी वासना की खबर देता तुम उसी का आदर करते हो जो तुम होना चाहते हो राजनेता गांव में आ गए चले तुम भीड़ में सब कामधाम छोड़ा वही राजनेता जब पद पर नहीं होता और गांव में आता है तो कोई जाता नहीं अपना सामान खुद राजनेता को उतार कर रखना पड़ता खुद टैक्सी तलाश करनी पड़ती गए वे दिन जब लोगों की भीड़ होती थी और लोगों की भीड़ से बचाने के लिए पुलिस का इंतजाम करना होता था अब कोई नहीं आता क्या हो गया लोग किसी के लिए नहीं आते लोग अपनी आकांक्षा महत्वाकांक्षा के लिए आते लोग पद की प्रतिष्ठा करते हैं क्योंकि पद पर होना चाहते इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे मन में तब तक गरीब अमीर का भेद बना ही रहेगा पदवान और पदहीन का भेद बना ही रहेगा जब तक तुम्हारे भीतर जरा सी भी वासना शेष है तब तक तुम संभावी ना हो सकोगे सम्यकत्व तभी आएगा जब तुम्हारी भीतर की वासना चली जाएगी फिर क्या फर्क है फिर कोई फर्क नहीं रह जाता एक सम्राट का वजीर संयस्त हो गया राज्य छोड़कर जंगल में चला गया उसके ज्ञान की खबरें गांव तक आने लगीं राजधानी तक आने लगी सम्राट के महल तक आने लगीं आखिर सम्राट भी उत्सुक हुआ और उसने कहा कि चलो एक दिन उसके दर्शन करें जब सम्राट पहुंचा जंगल में तो वो फकीर एक ढपली बजा रहा था पैर फैलाए हुए एक वृक्ष के नीचे बैठा था सम्राट आके भी खड़ा हो गया तो फकीर ने खड़े होकर नमस्कार भी ना किया वो उसका वजीर था वो अपनी ढपली ही बजाता रहा जैसे कोई आया ही नहीं जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं और वैसे ही पैर पसारे रहा जो कि बड़े अशोभन थे सम्राट की तरफ पैर पसारे बैठा रहा पैर भी ना मोड़े सम्राट ने कहा कि सुनो क्या सब शिष्टाचार भी भूल गए और मैंने तो तुम्हें सदा बड़ा शिष्टाचार वान पाया था यह क्या हो गया तुम घुटने तक नहीं मोड़ रहे ये ढपली ठोंक के जा रहे हो और मैं सामने आके खड़ा हूं तुमने नमस्कार भी नहीं की वो फकीर हंसने लगा उसने कहा अब किस लिए घुटने मोड़े घुटने मोड़ते थे क्योंकि जो आप हो वही होना चाहते आप किस लिए घुटने मोड़े अब कौन मेरे घुटने मोड़वा सकता है और ढपली बजाना क्यों रोकूं? आप भ्रांति में आप सोचते हैं वह शिष्टाचार था वो मेरी महत्वाकांक्षा थी वो महत्वाकांक्षा को छिपाने की व्यवस्था थी नहीं तो महत्वाकांक्षा खतरनाक मालूम हो सकती तो उसे शिष्टाचार में छिपाना होता है शिष्टाचार के वस्त्रों में छिप जाती है तो उतनी कुरूप नहीं मालूम होती धनी आदमी आता राजा आता तुम उठके खड़े हो जाते गरीब गुजर जाता है कोई पता नहीं चलता तुम्हारा नौकर तुम्हारे कमरे में आता है तुम स्वीकार ही नहीं करते कि कोई आदमी आया नौकर जैसे आदमी नहीं तुम्हारा मालिक आता है तब तत्क्षण तुम उठ के खड़े हो जाते तुम इन भेदों को समझना इनका कोई संबंध शिष्टाचार से नहीं इनका संबंध भीतर गहरी वासना से इसे सूत्र समझो तुम जो होना चाहते हो उसका तुम आदर करोगे लोग राजनेता का इतना आदर करते हैं क्योंकि लोग राजनेता होना चाहते इस देश में कभी वे भाग्यशाली दिन भी थे जब राजनेता का कोई मूल्य नहीं था जब मूल्य फकीरों का था जब मूल्य सन्यासियों का था वे धन्य भाग के दिन थे क्योंकि वो इस बात की खबर थे कि लोग फकीर होना चाहते थे तुम जो होना चाहते हो उसी को आदर देते हो तुम्हारा आदर बड़ा सूचक है प्रेम लगा जगदीश का कछू और ना चाहिए अब क्या चाहिए राव रंग कुसु सब गिने कुछ आशा ना अब कोई वासना ना रही पाने की कोई इच्छा ना रही इसलिए सम्यक्व आठ पहर सिमटे रहें अपने ही माही प्यारा वचन है आठ पहर सिमटे रहें अपने ही माही सन्यासी का अर्थ यही होता है कि जो कछुआ बन गया कच्छप हो गया जिसने अपनी सारी इंद्रियों को भीतर सिकोड़ लिया अब जो अपने में मस्त है जिसकी सारी मस्ती अपने में है, जो अब मस्ती के लिए भिखारी नहीं है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता जो अपनी मस्ती के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, जो मस्ती के लिए किसी के द्वार नहीं जाता जिसकी मस्ती भीतर है, जिसकी मधुशाला अपने भीतर आंख बंद की और डुबकी मार ली आंख बंद की और रसपान किया संसारी का अर्थ होता है जिसकी मस्ती दूसरे में पत्नी को छोड़कर भागने का कुछ अर्थ नहीं है लेकिन अगर तुम्हारा सुख पत्नी में तो तुम संसारी हो पत्नी पास हो कि दूर इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सुख अगर बेटे पुत्र पुत्रियों में तो तुम छोड़ के जंगल चले जाओ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी भाव दशा, तुम्हारे पीछे चलेगी तुम्हारी छाया की तरह रहेगी तुम कुछ और नया संसार बना लोगे, जिसका सुख दूसरे में है वो दूसरे को इकट्ठा कर लेगा इसलिए असली सवाल संसार से भाग जाने का उतना नहीं है जितना जाग जाने का है और जागने का क्या अर्थ जागने का अर्थ सीधा साफ है मेरा सुख मेरे भीतर मैं अपने सुख के लिए किसी पर निर्भर नहीं हूं जिस दिन यह दशा गहरी होने लगेगी कि मेरा सुख मेरे भीतर मेरे सुख का मैं मालिक उस दिन तुम पाओगे अब किसी पर निर्भरता ना रही अब किसी की गुलामी ना रही और जहां निर्भरता है वहां क्रोध है इसलिए पति पत्नी लड़ते संबंधी लड़ते भाई भाई लड़ते मित्र मित्र लड़ते कल्हे संघर्ष क्यों क्या कारण होगा आखिर पति पत्नी इतना क्यों लड़ते ये दुश्मनी बड़ी शाश्वत मालूम पड़ती इस लड़ने के पीछे बहुत बुनियादी बात है बुनियादी बात यह है कि पति अनुभव करता है कि वो निर्भर पत्नी पर पत्नी अनुभव करती है कि वह निर्भर पति पर जिस पे हम निर्भर हैं उसके साथ दोस्ती नहीं हो सकती उस पे क्रोध आता है जिस पे हम निर्भर हैं वो हमारी गुलामी उसने हमें गुलाम बना लिया उसके बिना हम नहीं हो सकेंगे इससे भीतर क्रोध उठता है स्वतंत्रता मनुष्य का आत्यंतिक मूल्य है सबसे बड़ा मूल्य है जहां भी स्वतंत्रता पे बाधा पड़ती वहीं क्रोध आता है, वहीं संघर्ष शुरू हो जाता है पति पत्नी लड़ते रहेंगे भविष्य में भी क्योंकि उनका सुख एक दूसरे पर निर्भर हो जाता तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी होंगी जिन कहानियों में यह बात आती कि कोई राजा है और उसने अपने को बचाने को अपने प्राण तोते में रख दिए अब अगर कोई तोते को मरोड़ दे तो राजा मर जाता है अब राजा अपना मालिक नहीं अब राजा को अपने से भी ज्यादा फिक्र तोते की है कि कोई तोते को ना दे। तुमने अगर अपने प्राण तिजोरी में रख दिए तो तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है अब फिक्र इतनी है कि तिजोरी को कोई ना दे। अब तुम बैठे हो सांप बनकर तिजोड़ी पर फन फैला तुम्हें क्रोध भी आएगा क्योंकि 24 घंटे क्या धंधा हो गया तुम्हें नाराजगी भी होगी कभी कभी नाराजगी में तुम साधु संत के वचन भी सुनाओगे कि धंधे में कुछ नहीं धन में कुछ नहीं क्षण भर को राहत भी मिलेगी और फिर आके फन मार मारकर अपनी तिजोड़ी पे बैठ जाओगे बात भी जचेगी कि ठीक कहता है संत कि धन में कुछ नहीं लेकिन अब तुम्हारी बड़ी मुश्किल तुमने अपने प्राण धन में रख दी अब वहां से प्राणों को निकालना बड़ा कठिन मालूम होता है तुमने अपने प्राण पत्नी में रख दिए अब पत्नी भाग जाए किसी और के प्रेम में पड़ जाए तो तुम परेशान हो तुम बेचैन हो तुम पहरा लगाए बैठे हो इससे ईर्ष्या पैदा होती जलन पैदा होती संदेह पैदा होता सख सुबह हजार तरह के के विचार मन में उठते और ये सारे विचार तुम्हारे बीच कलह पैदा करते और पत्नी भी इसी झंझट में उसने अपने प्राण तुम्हारे भीतर रख दिए वो कहानियां अधूरी हैं जिनमें कहा गया कि राजा ने अपने प्राण तोते में रख दिए तोते के संबंध में कोई कुछ नहीं कहता तोते ने भी अपने प्राण राजा में रख दिए और तोता भी परेशान है कि कोई राजा को ना मरोड़ दे अन्यथा हम मारे गए हम एक दूसरे में अपने प्राण रख देते इसको हम प्रेम कहते यही संसार है फिर तुमने जितने ज्यादा लोगों में अपने प्राण रख दिए उतनी ही मुसीबत होगी मुसीबत बढ़ती जाएगी क्योंकि इतनी ज्यादा फैलाव हो जाएगा प्राण का इतनी जगह रक्षा करनी होगी इसलिए जितना धन होगा उतनी चिंता होगी जितने संबंध होंगे उतनी बेचैनी होगी जितना पद होगा उतनी परेशानी होगी सन्यासी का अर्थ है आठ पहर सिमटे रहें अपने ही माही अपना प्राण अपने भीतर तो अपनी मालकियत अपने हाथ इसलिए सन्यासी को स्वामी कहते हैं स्वामी यानी मालिक अपना मालिक अपनी मालकियत किसी को नहीं देता इससे यह मतलब नहीं है कि तुम घर से भाग जाओ घर से भागने से कुछ ना होगा घर में प्राण मत रखो पत्नी को छोड़कर चले जाओ ये मतलब नहीं है लेकिन पत्नी में प्राण रखने की जरूरत नहीं पत्नी को अपने भीतर से दो तुम अपने भीतर से रहो सांस सांत फिर भी स्वतंत्र मुक्त खलील जिब्रान ने कहा है जहां वास्तविक प्रेम होता वहां लोग सांस होते हैं लेकिन मुक्त वे ऐसे होते हैं जैसे मंदिर के खंभे एक ही छप्पर को संभाले लेकिन दूर दूर खड़े होते पास नहीं आ जाते सब एक दूसरे में गलबाही नहीं कर देते नहीं तो मंदिर गिर जाए मंदिर के खंभे दूर दूर खड़े होते एक ही छप्पर को संभाले लेकिन दूरी रहे फासला रहे स्वतंत्र रहे तुम अपने मालिक रहो तुम अगर किसी को प्रेम करते हो तो उसका एक ही अर्थ हो सकता है कि तुम उसको भी अपना मालिक बनाओ तुम अपने मालिक बनो उसको अपना मालिक बनाओ कोई यहां मालिकियत न खोए और जब तुम सुख चाहो तो भीतर जाओ यह संसारी के विपरीत यात्रा है संसारी जब भी सुख चाहता बाहर जाता तुमने देखा संसारी को दुख मालूम होता वो कहता क्या करें सिगरेट पिए रेडियो चलाएं क्लब चले जाएं, होटल हो आए, सिनेमा में जा बैठें, वेश्या घर चले जाएं, शराब पी लें क्या करें बेचैनी मालूम हो रही जब संसारी को बेचैनी मालूम होती तो बाहर भागता फिर वो बाहर कहां भागता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो चाहे दिल्ली जाए और चाहे जगन्नाथपुरी जाए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बाहर भागता सन, संसारी वो कहता कहीं जाए जहां चैन मिले उसका शरण स्थल बाहर है सन्यासी कौन वह जब अनुभव करता है बेचैनी थकान अपने भीतर चला जाता है कथा है एक संन्यासी को निमंत्रित किया है जापान के सात मंजिले भवन में वे बैठे शिष्य और सन्यासी भोजन कर रहे अचानक भूकंप आ गया है सारा भवन कपने लगा लकड़ी का भवन है भाग दौड़ मच गई सारे मेहमान भागे गृहपति भी भागा भागा था तब उसे ख्याल आया कि उस सन्यासी को बुलाया था उसका क्या हुआ लौट कर देखा तो वह सन्यासी आंख बंद किए बैठा कुछ ऐसी अपूर्व शांति थी उस सन्यासी के पास उस भूकंप में कुछ ऐसी अपूर्व ऊर्जा थी उस कंपन से भरे हुए क्षण में जहां सब तरफ मौत का तांडव हो रहा था मकान गिर रहे थे लोग भाग रहे थे चीख पुकार मची थी वहां वो एक अकेला आदमी ऐसा निर्वात ऐसा शांत ऐसा अकंप बैठा था कि गृहपति को लगा कि इस क्षण में भाग जाना मेहमान को छोड़कर बड़ा अशोभनीय होगा तो वो भी हिम्मत करके उसके पास बैठ गया कपरा है घबरा रहा है क्योंकि उनकी सात मंजिल ऊपर मकान पर बैठे हो अगर मकान गया तो गए लेकिन हिम्मत कर ली जोखम उठा ली उठाने जैसी थी जोखम कुछ अपूर्व घट रहा था कुछ अनहोना घट रहा था इस आदमी को क्या हुआ है जब सब भाग गए हैं तो यह चुप यहां क्यों बैठा है फिर भूकंप चला गया सन्यासी ने आंख खोली जहां बात टूट गई थी भूकंप के आने से वहीं से बात शुरू कर दी उस मेजबान ने का क्षमा करे मैं तो भूल ही चुका कि क्या बात पहले होती थी अब वो प्रसंग भी याद नहीं अब मेरी उत्सुकता भी उस बात में नहीं अब तो कुछ और बात पूछनी वो ये कि इस भूकंप का क्या हुआ आप भागे नहीं सन्यासी हंसने लगा उसने कहा भागे तो हम भी हम भीतर की तरफ भागे लोग बाहर की तरफ भागे बस इतना ही फर्क है भागे तो हम भी लेकिन लोगों के भीतर तो कुछ है ही नहीं जहां वो भाग जाए वहां उन्होंने सरण स्थल बनाया ही नहीं फिर लोगों का भागना गलत है वो सन्यासी कहने लगा क्योंकि भूकंप यहां है भाग के कहां जाओगे वहां भी भूकंप सात मंजिल से छठवी मंजिल पे जाओगे पांचवीं मंजिल पे जाओगे भूकंप वहां पे बाहर तो भूकंप है ही भाग के कहां जाओगे मौत सब जगह खड़ी आज नहीं कल कल नहीं परसों मौत दबो छी ले मैं ठीक जगह भागा मैं ऐसी जगह भागा जहां मौत नहीं जहां अमृत का वास है मैं अपने भीतर सरक गया वो सन्यासी कहने लगा अगर भागना ही हो तो भीतर भागना वहां परम सुरक्षा है क्योंकि वहां परमात्मा है आठ पहर सिमटे रहें अपने ही माही बैर प्रीत उनके नहीं नहीं बात बेवादा न तो बैर है न प्रीत है वे तो साथ ही साथ चलते हैं और जब बैर और प्रीत दोनों चले जाते तो जिसका जन्म होता है उसको ही प्रेम कहो उसे बुद्ध ने करुणा कहा महावीर ने अहिंसा कहा जीसस ने प्रेम कहा नाम कुछ भी तो लेकिन जब बैर और प्रीत दोनों चले जाते तभी जो तुम्हारे भीतर शेष रहता है वही प्रेम है। पर वो प्रेम बड़ा अनूठा है वो संबंध नहीं है वो निर्भरता नहीं वो किसी तरह की आसक्ति नहीं है लगाओ नहीं है लगाव नहीं परिग्रह नहीं वह प्रेम तो सिर्फ तुम्हारे भीतर जो अहरनिश नाद बज रहा है उस नाद को बांटना है वह प्रेम तो तुम्हारे भीतर जो अमृत बरस रहा है उस अमृत में दूसरों को साक्षीदार बनाना है वह प्रेम तो तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जला है उनके लिए जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं राह बताना है वह प्रेम अनुकंपा है बैर प्रीत उनके नहीं नहीं बात विवाद और जो भीतर पहुंच के अपने को जान लिया उसके जीवन में बात विवाद समाप्त हो गए जान ही लिया तो अब क्या वाद क्या विवाद सब बात विवाद न जाने अवस्था का है अंधा आदमी पूछता है प्रकाश है या नहीं और बात विवाद करता है बहरा आदमी पूछता है कि ध्वनि होती या नहीं और बाद विवाद करता है लेकिन जिसने ध्वनि जानी जान ही ली अनुभव में उतर आई और जिसने आंख खोली और जगमगाती रोशनी देख ली जो उस दैदीप्यमान प्रकाश से स्वयं भी दीप्तवान हो गया अब क्या बात विवाद है संत ने जान ही लिया अब कोई प्रमाण की जरूरत नहीं संत स्वयं प्रमाण है संत कुछ तर्क नहीं देता ईश्वर के पक्ष में कोई तर्क हो भी नहीं सकते तर्क के साथ एक खुबी है तर्क बिल्कुल अंधा होता तर्क अज्ञानी में होता और तर्क के साथ एक मजा भी है कि जितना तर्क पक्ष में दिया जा सकता उतना ही तर्क विपक्ष में दिया जा सकता ठीक उतना ही समतुल इसलिए तर्क से कभी कोई बात सिद्ध नहीं होती तर्क पक्ष में भी उतना ही बोलता है जितना विपक्ष में बोलता है इसलिए तर्क से कुछ सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर है या नहीं सदियां हो गई कितने दार्शनिक चिंतन और विचार और मनन और तर्क और विवाद करते रहे और शास्त्रार्थ करते रहे कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ तर्क समान रूप से बलशाली पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ इसलिए तर्क से कभी कोई निष्पत्ति हाथ नहीं लगती जैसे दो बराबर शक्ति के लोग मल युद्ध करें तो कोई कभी जीते नहीं जीत ना सके ऐसी स्थिति तर्क की है एक शिकारी ने खूब ऊंचे उड़ते हुए बगले को गोली से मार गिराया सी खड़े एक बुजुर्ग दार्शनिक यह सब देख रहे थे बड़े तर्कशास्त्री थे उन्होंने यह देखकर शिकारी से कहा तुमने यह गोली यू ही बेकार कर दी शिकारी ने गोली मार के बगले को गिरा दिया है और तर्कशास्त्री कह रहा है कि तुमने यह गोली यू ही बेकार कर दी कैसे शिकारी ने चौंक पूछा बुजुर्ग तारकिक ने कहा इतनी ऊंचाई से गिर के ये बगला तो वैसे मर गया होता ये एक पहलू एक दूसरा शिकारी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई क्योंकि उस शिकारी ने बड़ी खबर कर रखी है कि वो बड़ा अद्भुत शिकारी कभी चूकता ही नहीं तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया उसने अपनी बंदूक तानी गोली छूटी आवाज हुई आकाश में कम से कम बीस बगले उड़ रहे थे एक भी न गिरा लोग चौंक कर रह गए हमालों में शिकारी ने क्या कहा शिकारी ने कहा देखो देखो चमत्कार मरा हुआ बगला उड़ रहा है ये दूसरा पहलू लेकिन तर्क दोनों तरफ काम आ सकता है देखो चमत्कार मरा हुआ बगला उड़ रहा है शिकारी मान नहीं सकता कि उसकी गोली लगी नहीं तर्कशास्त्री यह मान नहीं सकता तर्कशास्त्री कहता है ये तो इतने ऊपर से गिरता तो वैसे ही मर जाता इसमें गोली की क्या जरूरत थी एक आदमी दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर होगा अपने बेटे को स्कूल में भर्ती कराने गया और बेटे को शिक्षा देता था कि सीख मुझसे तर्क सीख विचार सीख विवाद सीख पहले से ही बेटे को तैयार कर रहा था जब स्कूल में भर्ती कराने गया तो मास्टर जी ने उससे पूछा क्या यह बच्चा आपका है जी आपका ही है उसने कहा मास्टर जी ने फिर लड़के से पूछा कि ये पिताजी आपके हैं उन्होंने कहा लड़के ने कहा जी आपके ही हैं लड़के ने तपाक से उत्तर दिया तर्क अंधा है और तर्क अनिर्णायक है तर्क के जाल में जो पड़ा वो संसार से मुक्त नहीं हो पाता क्योंकि तर्क में निष्पत्ति नहीं अनुभव से मुक्ति है इसलिए ज्ञानी कहते हैं विचार नहीं ध्यान इसलिए ज्ञानी कहते हैं तर्क नहीं अनुभव इसलिए ज्ञानी कहते हैं शास्त्रार्थ नहीं प्रयोग योग समाधि आठ पहर सिमटे रहें अपने ही माही बैर प्रीत उनके नहीं नहीं वाद विवादा रूठे से जग में रहें सुने अनहद नादा वचन बड़ा प्यारा है रूठे से जग में रहे सुने अनहद अनहदनादा रूठे से इस पर ख्याल करना उदासीन नहीं कहा है उदासीन से इसमें सारी क्रांति भरी है उदासीन तो वो है जो भाग गया जिसने संसार छोड़ दिया जो यहां टिकता नहीं यो कहता यहां खतरा है मैं चला लेकिन खतरे का मतलब यह होता है कि भी आशा है वासना है आकांक्षा है खतरा क्या है धन पास रखा है अगर तुम्हारे भीतर धन की आकांक्षा नहीं तो खतरा क्या है धन पास रखा रहे तुम धन पर पालथी के बैठे रहो क्या खतरा है लेकिन तुम घबरा रहे सोने चांदी के ठीकरों से तुम ऐसे घबरा रहे जैसे सांप बिच्छू चल रहे हो ये सांप बिच्छू सोने चांदी में नहीं है ये सांप बिच्छू तुम्हारे भीतर ये तुम्हारी वासनाएं तुम्हें डरा रही कि अगर यहां रहे और मौका मिला तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गटरी बांध लो अगर लोग देखते ना हुए अगर ऐसा क्षण आया कि पकड़ाने का कोई डर नहीं है तो तुम्हें पता है कि तुम डोल जाओगे डर वहां है भय वहां है भय तुम्हारे भीतर से आ रहा है तुम्हारी वासना कप रही तुम्हारी वासना करी छोड़ो भी ये बकवास ये बातें त्याग इत्यादि यह फकीरी और यह अजब की फकीरी यह मौका ना चूको फिर कर लेना फकीरी इतना हाथ लगता है इस पर तो हाथ मार ही लो इसको तो भोग ही लो फिर देखेंगे फकीरी कहां जाती है कल कर लेना परसों कर लेना जल्दी भी क्या है और कोई देखने वाला नहीं पकड़े जाने वाले नहीं कोई पुलिस नहीं दिखाई पड़ती कोई कानून का डर नहीं है रही भगवान की बात माफी मांग लेना वो तो करुणा सागर है वो तो बड़े बड़े पापियों को तरा दिया तो तुमको भी तरा देगा और फिर छोटी सी भूल कोई ऐसी बड़ी भूल नहीं कर रहे और फिर इस धन से तुम किसी का नुकसान थोड़ी करोगे मंदिर बनाओगे धर्मशाला बना दोगे ऐसी वासनाएं उठेंगी घबराहटा दी तुम भागते हो पत्नी या स्त्री में थोड़ी डर है पुरुष में थोड़ी पति में थोड़ी डर है तुम्हारे भीतर छिपी वासना में वासना कहती अगर अवसर मिला तो तुम चूक ना सकोगे तुम डोल जाओगे तुम उत्तेजित हो जाओगे इसलिए मौका ना दो दूर रहो इतने दूर रहो कि मौका भी हो भीतर वासना भी जगी हो तो भी स्त्री मौजूद ना होगी तो क्या करोगे आएगी वासना चली जाएगी मगर ये कोई बात ना हुई ये दमन हुआ ये पलायन हुआ इससे कोई सौंदर्य का जन्म ना होगा इससे तुम और रुग्ण और विक्षिप्त हो जाओगे इसलिए वचन चरणदास का बड़ा प्यारा रूठे से जग में रहे रहो तो जग में ही मगर रूठे से रूठ ही नहीं गए बिल्कुल एकदम भाग ही नहीं खड़े हुए आंख बंद करके कि पीछे लौट के नहीं देखा रहो यहीं रूठे से कोई रस ना रखो दूर दूर जाके जाके स्थितियां तो जैसी हैं रहने दो तो, तुम अपने को बदलो परिस्थिति मत बदलो मन स्थिति बदलो रूठे से जग में रहें सुने अनहद नादा और जब तुम बाहर के प्रति थोड़े रूठे रूठे रहोगे अलग थलग तब तुम अनहत का नाश सुन सकोगे क्योंकि दृष्टि भीतर जाएगी कान भीतर जाएंगे इंद्रियां जो बाहर उलझी हैं जब बाहर नहीं उलझी होती तो भीतर जाती इंद्रियों के भीतर दो संभावनाएं हैं बाहर जाना और भीतर जाना क्योंकि हमने बाहर जाने का ही उपयोग किया हमें उनके भीतर जाने का उपयोग पता नहीं इंद्रियां जैसे बाहर को सुन सकती हैं ऐसे ही बाहर से बंद हो जाएं भीतर सिकुड़ जाएं तो भीतर को सुनती और जब भीतर को सुनती हैं तभी जीवन का आनंद तभी जीवन का उत्सव रूठे से जग में रहें सुने अनहद नादा और वहां एक संगीत बह रहा है अनहद जिसकी कोई हद नहीं जिसकी कोई सीमा नहीं वहां एक संगीत बहरा है सदा से जिसमें एक डुबकी लग जाए तो सब मिल गया जन्मों जन्मों की तल्फन और जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई जिसमें एक डुबकी लग जाए तो फिर कभी प्यास नहीं लगती तृप्ति आ गई संतृप्ति आ गई और ऐसा मनुष्य जब कुछ बोलता है जो बोले तो हरि कथा ऐसा मनुष्य कुछ भी बोले तो हरिकथा हो जाती उसके भीतर का नाद इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोलता है ऐसा मनुष्य कुछ भी बोले तो हरी कथा हो जाती जिसके भीतर अनहद नाद बज रहा है और जो अपने नाद को सुन रहा है जिसकी दृष्टि बाहर पर अटकी नहीं रह गई जिसकी दृष्टि बाहर से मुक्त हो गई जो अपने घर लौट आया है रूठे से जग में रहें सुने अनहद नादा जो बोले तो हरी कथा नहीं मोने राखें अगर बोले तो हरी कथा हो जाती अगर न बोले तो सत्संग हो जाता है बोले तो प्रभु की तरफ इशारा न बोलें तो प्रभु की तरफ इशारा जो बोलें तो हरिकथा नहीं मौने रखें, मिथ्या कडवा दुर्वचन कभु नहीं भाके जीव दया और शीलता नक्सिक सुधारें समग्रता में उनके जीवन में प्रेम और सील का आगमन हो जाता है नकसिक्सु धारें ऐसा नहीं कि कहीं खोपड़ी में थोड़ा सा हिस्सा उसमें सोच रहे हैं जीव दया ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा सा विचार आपूष बाढ़ आ गई पूरे डूब गए जीव दया अशीलता नकसिक्सु धारें पांचों दूतन बसी करें मनसु नहीं हारें और ये जो पांच दूतने शब्द समझना प्यारा शब्द उपयोग किया शत्रु नहीं कहा इंद्रियों को दूत कहा यह संसार का भी काम कर देती है और तुम अगर भीतर मुड़ो तो परमात्मा का भी काम कर देती है यह सिर्फ दूत है चिट्ठी रसा कोई दुश्मनी का पत्र लिखता है तो वो भी आके डाल जाता है कोई प्रेम का पत्र लिखता है वो भी आके डाल जाता है यह तो सिर्फ दूत है इन पर नाराज मत हो जाना इंद्रियों से लड़ने मत लगना इटनियों को काटने मत लगना इनसे नाराज होने की जरूरत नहीं तो मात्र दूत है संदेशवाहक तुम संसार में रस रखते हो तो संसार की खबरें ले आते तुम संसार में रस नहीं रखते तुम्हारा रस प्रभु में लगने लगा तो प्रभु की खबर आने लगती यही आंखें प्रभु को देख लेती यही कान प्रभु को सुन लेते यही हाथ प्रभु के चरण छू लेते इसलिए दूत शत्रु नहीं शत्रु भाव नहीं पांचों दूतन बसी करें मनसू नहीं हारें बस एक ही ख्याल रखना अगर चाहते हो कि परमात्मा तुम्हें जीत जाए तो मन को मत जीतने देना मन का अर्थ है बाहर ले जाने वाली आकांक्षा मन यानी बहिर गन और कुछ अर्थ नहीं होता मन वही जो तुम्हें बाहर ले जाता बाहर जाने की सारी आकांक्षाओं की इकट्ठे जोड़ का नाम मन जब तुम बाहर नहीं जाना हो बाहर नहीं जाना चाहते हो बाहर जाने की आकांक्षा तिरोहित हो गई रूठे से जग में रहें सुने अनहद नादा जब तुम भीतर का नाद सुनने लगे और बाहर से रूठ से गए ख्याल रखना रूठ से रूट ही मत जाना इतनी काफी है कि रूठ गए भागने की कोई जरूरत नहीं है भागने में भय है उदासीन होने की जरूरत नहीं है उदासीनता का अभिनय ही कर देना तो काफी है उतने में ही भीतर का नाश सुनाई पड़ने लगेगा इसलिए मैं अपने सन्यासी को भगोड़ा नहीं बनाना चाहता कहता हूं जम के रहना बाजार में ही रहना और बाजार से अछूते रहना रूठे से रहना घर में ही रहना धन दौलत कामधाम कुछ भी छोड़ना मत लेकिन उस सबके बीच भी ऐसे रहना कि अछूते चलना जल में और जल को पैरों को मत छूने देना कमलवत रूठे से जग में रहें सुने अनहदनादा जैसे ही यह अनहदना सुनाई पड़ने लगता है फिर मन की कोई गति नहीं रह जाती मन तभी तक शक्तिशाली है जब तक तुमने सच्चे को नहीं चखा तो मन झूठे की आशा दिलाया जाता है जब सच्चे को चख लिया तो फिर मन का क्या चलेगा मन कहता है चलो और धन इकट्ठा कर ले क्योंकि बड़े निर्धन हैं जब तुमने भीतर का धन पा लिया फिर तुम मन की क्या सुनोगे तुम मन से कहोगे पागल हुआ है निर्धन और मैं अजब फकीरी साहेबी भागन है किससे बातें कर रहा है मन कहता है कि चलो जरा किसी बड़े पद को पालें तुम कहोगे क्या बातें कर रहा हो? ठिकाने मैं तो परम पद पर भी हूं परमात्मा मिल गया अब और कौन पद इसके आगे और कौन पद अजब फकीरी साहेबी भागनसु पही प्रेम लगा जगदीश का कछु और ना चाहिए सुख दुख दोनों के परे आनंद दर्शावें जहां जाए स्थल करें माया पवन न जावें सुख दुख दोनों के परे आनंद दर्शावे आनंद शब्द बड़ा बहुमूल्य है उसका अर्थ सुख नहीं होता उसका अर्थ महासुख भी नहीं होता क्योंकि सुख में तो दुख सम्मिलित है सुख में तो दुख पीछे ही लगा है दुख तो सुख की छाया की तरह पीछे लगा है जैसे बड़े पहाड़ों के पास बड़ी खाइयां होती ऐसे बड़े सुख के पास बड़ा दुख होता है छोटे सुख के पास छोटा दुख होता है मात्रा बराबर होती मात्रा में कभी भेद नहीं पड़ता जैसे बड़े वृक्ष को लंबी जड़ें भेजनी पड़ती जमीन में ऐसे ही बड़े सुख को बड़े दुख की तैयारी करनी पड़ती इसलिए तो तुम गरीब आदमी को ज्यादा दुखी नहीं देखते और तुम हैरान भी होते हो कि बात क्या है गरीब आदमी ज्यादा दुखी क्यों नहीं अमीर ज्यादा दुखी दिखाई पड़ता है क्योंकि अमीर ज्यादा सुखी इसलिए गरीब कम सुखी है इसलिए कम दुखी मात्रा बराबर रहती दोनों में संतुलन रहता तुम्हारे पास दस रुपए हैं और खो जाएं तो तुम्हें कोई करोड़ रुपए खोने का थोड़ी दुख होगा दस ही रुपए खोने का दुख होगा अब जिसके पास करोड़ हैं और करोड़ खो जाएं तो उसे करोड़ खोने का दुख होगा जितना होगा हो उतना खोने का दुख होगा तुम्हारे पास एक कुरूप स्त्री है और खो जाए तो उतनी दुख होगा जितना थी मुल्ला नसरुद्दीन ने शादी की तो गांव की सबसे क्रूप स्त्री से शादी कर ली कोई उससे तैयार ही ना था शादी करने को लोग बड़े चकित थे और मुल्ला के पीछे सुंदर स्त्रियां पड़ी थी और लोगों ने पूछा तू पागल है मुल्ला इतनी सुंदर स्त्रियां तेरे पीछे पड़ी हैं, धन है दौलत है सब है तेरे पास एक नहीं चार विवाह करता ये क्रूप औरत तू कैसे खोज ली इसको तो कोई मिलता ही ना था मुला ने कहा इसके पीछे राज अगर ये औरत खो जाए तो कभी दुख ना होगा खुशी ही होगी चित्त में बड़ी प्रसन्नता आएगी कि चलो बचे मुसलमानों में रिवाज है कि जब पत्नी पहली दफा घर आती तो पति से पूछती कि यह जो बुरका मैं डाले हूं यह किन किन के सामने खोल सकती हूं तो मुल्ला की पत्नी ने पूछा कि मुल्ला ये बोरका मैं किस किस के सामने खोल सकती हूं मुल्ला ने कहा देवी मुझे छोड़ के तू सबके सामने लोगों ने कहा मुल्ला ये तो तुम झंझट पाले ले रहे हो मुल्ला ने कहा इसमें झंझट क्या दिन भर तो हम दफ्तर में ही रहते और पत्नी जब आ जाती घर में तो लोग सांझ भी क्लब में बिताने लगते होटल में बिताने लगते रात जाएंगे सो जाएंगे देखना दाखना किसको कोई उजाला रख के थोड़ी सोते अंधेरा करके सो जाते मगर ये पत्नी खो जाए तो दुख ना होगा तुम्हारे सुख दुख बराबर होते जितना सुख चाहोगे उतने दुख की संभावना उतना दुख कब है? आनंद क्या है आनंद सुख या महासुख नहीं आनंद सुख दुख दोनों से मुक्ति है आनंद शांति की दशा है जहां ना दुख रहा ना सुख रहा जहां केवल साक्षी रहा सुख में भी भ्रांति है कि मैं सुखी दुख में भी भ्रांति है कि मैं दुखी आनंद में भ्रांति नहीं सिर्फ साक्षी भाव यह सुख आया तो साक्षी देखता है कि सुख आया मैं देखने वाला यह दुख आया साक्षी देखता है मैं देखने वाला साक्षी दोनों ही स्थिति में दूर खड़ा देखता रहा रूठे से जगमे रहे सुने अनहदना था तब आनंद का जन्म होता है आनंद है शांत भाव तादात्म मुक्त न सुख न दुख न रोशनी न अंधेरा न जीवन न मृत्यु न अपना न पराया न बैर न प्रीति आनंद है द्वंद से मुक्ति आनंद है द्वंद का अतिक्रमण जहां जाए स्थल करें माया पवन न जावे कहते चरणदास ऐसा व्यक्ति जो आनंद में विराजा है जहां जाए वहीं स्वर्ग है वहीं तीर्थ जहां बैठ जाए वहीं आसन जहां हो वहीं मंदिर जहां जाए स्थल करें जैसा हो वैसी ही दशा में आसन में सिद्धासन में विराजमान सिद्धासन भीतर लग गया देश से इसका कोई संबंध नहीं वो जो चित्त भीतर शांत होकर साक्षी बन गया है वही असली आसन है वहां ठहर गए तुम तो सब ठहर गया जहां जाए स्थल करें तो फिर कोई पालथी मार के झाड़ों के नीचे बैठकर कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम कितनी ही पालथी मारो और कितनी ही पैर दुखाओ और कितनी ही कमर सीधी रखो और रीढ़ सीधी रखो भीतर अगर मन दौड़ रहा है तो संसार मौजूद है शरीर बैठा रहेगा मूर्तिवत और मन भागा रहेगा सारे संसार में दूर दूर यात्रा करता रहेगा शरीर को रोकने की बात नहीं जहां जाए स्थल करें माया पवन न जावे और जिनके भीतर ऐसा साक्षी भाव आ गया अब वहां हवाएं नहीं पहुंचती माया की वासना की कल्पना की आकांक्षाओं की वहां ज्योति अब निर्धूम जलती है निष्कंप जलती है हरिजन हरि के लाड़ले कोई लहे ना भेवा सुखदेव कही चरणदास सुख कर की सेवा और चरणदास कहते हैं मेरे गुरु ने कहा है हरिजन हरि के लाडले जहां कोई मिल जाए हरि का प्यारा फिर कोई फिक्र ना करना कुछ भेद ना करना कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि जैन है कि ब्राह्मण है कि सूद्र है हरिजन हरि के लाड़ कोई लहे न भेवा फिर कोई भेद करना ही मत एक ही बात देख लेना कि हरि विराजमान है भीतर प्रभु का पदार्पण हुआ है ज्योति जली है सुखदेव कही चरणांशु कर की सेवा और मेरे गुरु ने चरणदास कहते इतना ही कहा बस संतों की सेवा कर सदगुरुओं के चरण गहले उन्हीं के सहारे तिर जाएगा हृदय माही प्रेम जो नैनो झलके आए सोई छका हरिस पगा वापग परसों था है। गुरु ने कहा है हृदय माही प्रेम जो नैनो झलकों आए और जब हृदय में प्रेम भरेगा तो आंसू में बहेगा भक्ति का मार्ग गीला है सूखा नहीं वहां खूब हरियाली वहां आंसुओं की वर्षा है इसलिए खूब हरियाली खूब फूल खिलते हृदय माही प्रेम जो नैनो छल के आए सोई छका हरी रस पगा वग परसों धाए और जहां तुझे कोई मिल जाए ऐसा प्रभु के प्रेम में दीवाना और मस्त और प्रभु के प्रेम में आंसू बहाता और प्रभु के प्रेम में रोता और गाता और नाचता सोई छका उस मस्त को छोड़ना मत वो ऐसा छक गया है ऐसा भर गया है ऐसा आकंठ है कि उसके बाहर भी बाहर जा रहा है प्रभु का प्रेम सोई छका रस पगा ऐसे हरी रस में पगे छग गए मस्त को छोड़ना मत वाप परसों सौंथा है उसके पैरों में पड़ जाना उसके पैर कभी छोड़ना मत प्यू बिना तो जीवना जग में भारी जान उस प्यारे के बिना तो जीना बहुत भारी है याद रख बिना तो जीवना जग में भारी जान पिया मिले तो जीवना नहीं तो छूटे प्राण एक कष्ट कर ले खोज तभी पूरी होती जब आखिरी दांव पर कोई अपने प्राण भी लगा देता जब कोई कहता है कि अब या तो मिलो या मैं मिटू अब मौत भली तुम्हारे बिना लेकिन तुम्हारे बिना जीवन की अब कोई आकांक्षा अच्छा नहीं इस तरह गुजरे तेरे प्यार में जो क्षण गुजरे तपती दोपहर में जैसे कोई सावन गुजरे वहां वहां न कोई फूल मुस्कुरा पाया जहां जहां से उस के उस शोक के चरण गुजरे गिरे जो उनकी नजर से वो फिर जिए ऐसे सरे बाजार में कोई लाश बेकफन गुजरे आज के दौर में जिंदा हैं इस तरह हम लोग जंग के शोर से जैसे कोई भजन गुजरे उस समय याद हमारी भी जरा कर लेना फाग गाता हुआ जब द्वार से फागुन गुजरे गम के हर दौर से गुजरे है गम के हर दौर से गुजरे हैं इस तरह नीरज अंधेरी राय से जैसे कोई किरण गुजरे इस तरह गुजरे तेरे प्यार में जो क्षण गुजरे तपती दोपहर में जैसे कोई सावन गुजरे परमात्मा के बिना आदमी मुर्दा मुर्दा है गिरे जो उनकी नजर से वो फिर जिए ऐसे सरे बाजार कोई लाश बेकफन गुजरे परमात्मा के बिना आदमी मुर्दा है लाश गुरु ने कहा है चरणदास को पीओ बिना तो जीवना जग में भारी जान पिया मिले तो जीवना नहीं तो छूटे प्राण ऐसा कस्त ऐसी कसम ऐसा दांव ऐसा जुआ कि या तो मिलो या मिटा दो जिस घड़ी भी ऐसा कष्ट पूरा हो जाता है 100 डिग्री जरा भी हिचके चाहट नहीं रह जाती उसी क्षण क्रांति घट जाती 100 डिग्री पर ही जैसे जल वाप बन के उड़ जाता ऐसे ही 100 डिग्री जब दांव कोई लगाता है तो आदमी खो जाता है और परमात्मा प्रकट हो जाता वह विरहन बोरी भई जानत न कोई भेद और जब ऐसी 100 डिग्री की क्रांति घटती वह विरहन बोरी भई जानत न कोई भेद फिर संसार नहीं समझ पाता कि क्या हो गया संसार की भाषा के बाहर कुछ हो रहा है संसार समझे भी तो कैसे समझे संसार तो समझता है कि यह आदमी पागल हुआ परमहंसों को लोगों ने पागल ही समझा वह विरहन बौरी भई जानत न कोई भेद अगिन बरे हीरा जरे भय कलेजे छेद उस प्यारे की तलाश में अगिन बरे हीरा जरे भय कलेजे छेद लेकिन जब कोई इतना दांव पर लगा देता है तो वर्षा होती निश्चित होती है इतना जो तपता है इतना जो पुकारता है तो वर्षा होती है वह विरहन बौरी भई जानत न कोई भेद घटना निश्चित घटती है हृदय माही प्रेम जो नैनो छल को आए सोई छका हरिस पगा वापग परसों धाए क्रांति तो निश्चित है सिर्फ तुम तैयार हो इधर तुम राची हुए कि परमात्मा सदा से राची द्वार पर ही खड़ा है तुम द्वार खोलो अजब फकीरी फकी सागन सु पहिए प्रेम लगा जगदीश का कुछ और न चाहिए इस अजब फकीरी की खोज में निकलो सुख दुख के पार आनंद की तलाश करो तारों की रोशनी में चमकते हुए हैं जर्रे और चल रही हैं ठंडी फिरदौस की हवाएं आओ अब मिल के गायें लज्जत भरे तराने सहरा की वो में आवाज बन के फैले और आसमा को छूले हम खूब खूब बहके और खूब खूब गाएं और खूब खूब नाचें तारों की रोशनी में सहरा की वसतों में दरिया की तेज लहरें पेड़ों की नम्र छाओं और हम हैं और तुम हो और रेत के जर्रे चमके हुए सितारे और रोशनी की वुसत और आसमा की रिफत और हम हैं और तुम हो तारों की रोशनी में चश्मे उबल रहे कलियां चटक रही हैं मौसम बदल रहे हैं और हम हैं और तुम हो जो दांव पर लगाने को राजी है उसके लिए इस संसार में बस परमात्मा और स्वयं का होना ही बचता है ये सारा जगत उस प्यारे के रूप में रूपांतरित हो जाता है तब तुम नाचते हो प्रभु के साथ भक्ति का पहला अनुभव विरह दूसरा अनुभव मिलन तीसरा अनुभव विसर्जन पहले रो क्योंकि बटके हो अभी आंसू उदास होंगे अभी आंसू दुख पीड़ा विरह के होंगे अगिन बरे हीरा जरे भय कलेजे छेद, लेकिन अगर रोए हृदयपूर्वक रोए तो वही है भजन वही है कीर्तन वही पूजा वही अर्चन अगर रो लिए पूरे तो जल्दी ही तुम पाओगे क्रांति घटती मिलन शुरू होता है वह विरहन बौरी भई जानत ना कोई भेद कोई दूसरा ना समझ पाएगा तुम ही जानोगे कि क्या घटा तुम ही जानोगे तुम ही पहचानोगे कि क्या घटा कोई दूसरा ना समझ पाएगा या वे समझ पाएंगे जो स्वयं भी वहां है सोई छका हरि रस पगा वापक परसों था है इसलिए उनकी तलाश कर लेना नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मिलन भी एक क्षण को होता है और तुम फिर वापस भटक जाते हो क्योंकि सारी दुनिया तुम्हें पागल समझती है तो पागलों की जमात चाहिए इसलिए संघ का मूल्य है इधर जो मैं ये इतने सन्यासी निर्मित कर रहा हूं उनका अर्थ है पागलों की जमात चाहिए ताकि तुम जब पागल होने लगो तो कोई तुम्हारा स्वागत कर सके कोई तुमसे कह सके अजब फकीरी साहेबी भागल सो प्रेम लगा जगदीश का कछु और ना चाहिए कि पहुंच गए तुम कि पहुंचने लगे तुम धन हो तुम जमात चाहिए संगत चाहिए जो कह सके अनथा तुम गबड़ा जाओगे सारा जगत तो पागल कहेगा कोई सहारा देने वाला चाहिए जब तुम्हारी आंखों से धाराएं बहने लगेंगी प्रेम की और मिलन की जब तक विरह के आंसू हैं तब तक तो कोई चिंता नहीं संसार भी समझता है कि रो रहे हो दुख के आंसू संसार भी समझता है लेकिन जब आनंद के आंसू आने शुरू होते हैं तब संसार की पकड़ के बाहर हुए हृदय मां प्रेम जो नैनो छल आए सोई छका रस पगा वापक पर सौधाए तब उन मित्रों को खोज लेना संगी साथियों को खोज लेना जिनके बीच बैठ के तुम आनंद के आंसू रो और वो तुम्हारे धन्य भाग के गीत गाए वो तुम्हारा अभिनंदन करे वे कह सकें बधाइया तो मिलन दूसरा कदम और तीसरा कदम विसर्जन पहले प्रभु से दूर दूर हम अंधेरी रात अकेले फिर प्रभु के साथ चांदनी रात और नृत्य और रास और फिर एक घड़ी आती जब तुम तुम नहीं प्रभु प्रभु नहीं बूंद सागर में गिर गई या सागर बूंद में ये तीन कदम है भक्ति के चरण दास के साथ इन तीन कदमों को समझने की कोशिश करना आज इतना